हूं भगवत शांति पा लेकिन आदत पुरानी तो बार बार सुने बार बार सुने शास्त्र भी कहते मेरे गुरुदेव भी बोलते थे आवृती रस कर उपदेश वशिष्ठ जी बोलते हैं। अनंत जन्मों के संस्कार हैं, इंद्रिय लोलुपता के तो उसको मिटाने के लिए थोड़ा प्रयास ऐसे करना पड़ेगा फिसलने की आदत पूरी है पुरानी है तो उठने में भी थोड़ा बल युक्ति सहायता व्रत नियम कुछ ठान लेना ये सब करना पड़ता है को काहू को नहीं सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोगत ही भराता अपने ही कर्म अपने कर्मों से अपने निर्णय अपने निर्णयों से अपने परिणाम भुगतान देवता हाथ पकड़ के स्वर्ग में नहीं ले जाता राक्षस हमारा गला दबा के नरक में नहीं ले जाते बुद्धि भोग तुच्छ भोगों में सत बुद्धि है तुच्छ बुद्धों भोगों में आकर्षण है तो बुद्धि फिर ऐसे निर्णय करके फंसाएगी फंसाएंगे अशांत करेगी तो रात नि कर रात हो अची हे नहीं है पर जहड़ो तेड़ो ही मार् कटो हाँ हम थियल है ही है बिड़ाइन वो मौज थी देर केतरी भगवान बोलते अपी चे दुराचारे भ्यो पापे पाप पाप कृतुम दुराचार्य से भी दुराचारी हो पापी से भी महापापी हो लेकिन सर्वज्ञान पल्लवेन वृजिन संतरीशत